से ये उत्पन्न होती चली आई है और चली आती रहेगी वो चाहता है कि मुझे कोई दुख नहीं दे मुझे सबसे प्रेम मिले प्यार मिले मेरे कार्यों में कोई विघ्न बनकर के खड़ा ना हो जाए और जब ये स्थितियां उसको नहीं मिलती हैं, तो प्रणामता वो व्यक्ति इन अवरोधों को हटाने के लिए अथक परिश्रम करता है पर केवल व्यक्ति के किए ही अवरोध नहीं हटते इसके लिए राष्ट्र की एक सरकार की एक राजा की आवश्यकता होती है उस राजा के द्वारा बनाई गई जो व्यवस्था है कानून की जो नियमों की उस व्यवस्था के अधीन जब व्यक्ति किसी भी शासन का किसी भी राज्य का कोई राजा नहीं है या राजा है लेकिन वो स्वयं आचरण के जाल में उसने अपने आप को रखा है तो ऐसी स्थिति में वहां पर समाज में कोई सुख से प्रेम से शांति से जी नहीं सकता जीने की कल्पना ही नहीं कर सकता तो इसलिए स्वामी जी महाराज कहते हैं कि जब सृष्टि के आरंभ काल में कुछ व्यवस्था की आवश्यकता पड़ी विद्वानों के अनुसार कुछ समय तक तो बिना राजा के ही व्यवस्था अपने आप में मनुष्यों के द्वारा चलती रही चलाते रहे लेकिन ऐसा अनुभव हुआ कुछ बुद्धिमान मनुष्यों को कि कोई ना कोई हमारे ऊपर एक राजा जरूर होना चाहिए उसके कुछ कानून कोई नियम कोई संयम कोई मर्यादा एक व्यवस्था होनी चाहिए तो इसी स्थिति में फिर मनु जी जैसे विद्वान पुरुषों को राजा बनाया गया और उन्होंने स्वीकार किया बनना और सबकी सम्मति से वो राजा बने तो उस काल में मनुष्य के ऊपर क्या विधान क्या क्या कानून किन किन नियमों से राष्ट्र की सुरक्षा राष्ट्र की समृद्धि परिवार परिवार में व्यक्तिगत और सामूहिक ग्रुप में प्रेम प्यार ये सब किस तरह से बने इसके लिए स्वामी अपने में भी इसका है और मनु जी ने बहुत सारे विधानों की समझानों की वहां चर्चा की है तो इसी प्रसंग में आगे चलते हैं कहते हैं कि ब्राह्मणों का है। वो निश्चित पहले तो होता रहा किसी ने निश्चित किया नहीं स्वयं ही अपने संस्कारों के अनुसार वो पढ़ते रहे पढ़ाते रहे एक व्यवस्था में वो बने रहे लेकिन धीरे धीरे ब्राह्मणों का क्षत्रियों का और इन चारों वर्णों का आचार विचार जब स्खलित होने लगा जब ये पद से चित्त होने लगे अपने कर्तव्यों में वो लापरवाही का एक दौर शुरू हो गया एक श्रृंखला शुरू हो गई तब मनु जी ने एक व्यवस्था बनाई कि जो इन विशेषताओं से पूर्ण हो ये ये विशेषताएं जिस व्यक्ति के अंदर है वो ब्राह्मण इन विशेषताओं को जिसने अपने अंदर ढाला हो वो क्षत्रिय इन विशेषताओं से जिसने व्यापार का कार्य शुरू किया हो या जो व्यापार कर रहा हो वो वो वैश्य और जो कुछ भी ना कर सकते उसको सेवादि कार्य लगाने में एक वर्ण की व्यवस्था दी गई कि भाई ये जो है ये शुद्ध रहेगा तो इसी बात को स्वामी कहते हैं कि ब्राह्मण आदि का याजन अध्यापन आदि मुख कर्म है तो ब्राह्मणों का काम क्या है यज्ञ करना और कराना पढ़ना और पढ़ाना दान देना और लेना देना भी ये नहीं लेना ही लेना कई लोग सोचते हैं कि ब्राह्मणों का काम केवल दान लेना तो है पर देना नहीं लेकिन मनु जी कहते हैं कि नहीं दान लेने में भी हमारी योग्यता और उसकी योग्यता का एक पैमाना होना चाहिए और जब दान हमें मिलता है समाज से यज्ञ करने से हवन करने से कोई संस्कार कराने से तो अगर हमारे समाज में कुछ ऐसे लोग हैं कि उनको आपकी सहायता की आपके धन की आपकी जान की आवश्यकता पड़ती है तो उनको बांटें दान का मतलब केवल धन का ही दान नहीं मानना चाहिए कई तरह के दान हो सकते हैं अन्न दान है विद्या दान है तिल दान है कोई सुझाव आप दे सकते हैं उपयोगी जो उसके लिए एक बहुत अच्छा सुखा कान बन जाए सुझाव का दान है तो कई तरह से दान ये जो समझदार लोग जो ब्राह्मण वर्ण में आते हैं वो इस तरह के काम करते थे और उनको इस तरह से काम करना चाहिए तो कहते हैं ये तो ब्राह्मण की विशेषताएं हो गई आगे कहते हैं कि वैश्यों का कृषि कर्म व्यापार आदि शूद्रों का सेवादि कर्म है तो इसी तरह जो वैश्य लोग हैं वो कृषि कर्म करें व्यापार करें और उसमें व्यवहार में वो पारदर्शिता बरते व्यवहार शुद्ध रखें ताकि जो उनके आस समाज है वो इस अवसर को ना ढूंढे कि किस तरह से मैं गलत रास्ते पे चल करके और और अपना जीवन यापन करूं क्योंकि ये चारों की चारों व्यवस्थाएं एक दूसरे से बंधी हुई हैं अगर इनमें से एक भी टूटता है एक भी बिगड़ता है तो शेष उसका प्रभाव तीनों आश्रमों पर पड़ता है तीनों जो व्यवस्थाएं उन पर पड़ता है तो कहते हैं कि वैश्व को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो जो भी व्यापार अपनाता है उसमें उसकी कुशलता दक्षता और पारदर्शिता होनी चाहिए आगे कहते हैं कि शूद्रों का सेवादी तो उसको जो सेवादी कर्म मिले मिला हुआ है वो ईर्ष्या द्वेश से रहित होकर के अपने स्वामी की सेवा तनम से करे ईमानदारी से करे उसके प्रति आस्था श्रद्धा उसको अपना समझना ये मान चलना कि ये मेरी आजीविका का आधार है इस तरह विश्वास पूर्वक उसके वहां सेवा कार्य करता रहे आगे कहते हैं उसी तरह राजधर्म युद्ध धर्म ये छत्रियों के मुख्य धर्म है इस प्रकार चार वर्ण हुए इसके आगे चार आश्रम हुए इन चारों आश्रमों का विचार अन्य प्रसंग में हो चुका है स्वामी जी कहते हैं इसी प्रकार से छत्रियों के मुख्य धर्म है जैसे कि गीता में भी एक जगह गिनाए हैं ब्राह्मणों के अलग है छत्रियों के अलग है वैश्व के और मनुस्मृति में भी स्वामी जी ने सत्ता प्रकाश के चौथे समोल्लास में कुछ उस लोगों को उद्धृत किया है कुछ लोग ब्राह्मण से संबंधित हैं कुछ क्षत्रिय से कुछ वैश्य और एक दो सूद्र से संबंधित होंगे तो इस तरह से वहां एक व्यवस्था बनाई है तो कहते हैं कि इस प्रकार वर्ण व्यवस्था से जब कोई देश चलता है तो निश्चित ही उस देश की समृद्धि योग्यता विद्या ज्ञान धर्म बढ़ता ही है घटता नहीं है और आज जब ये चारों वर्ण शिथिल हो जाते हैं इनके ऊपर कोई अंकुश नहीं होता है तो फिर एक ऐसी व्यवस्था आती है कि जिसे हम जंगल राज कह सकते हैं एक जंगल राज हो जाता है अराजकता हो जाती है कोई किसी की सुनता नहीं है सज्जन दुख पाते रहते हैं और जो इस तरह के अपराधी प्रवृत्ति के लोग है उनको संरक्षण मिलता रहता है परिणाम यह होता है कि जैसे तैसे बिचारे भयभीत होकर के अपने जीवन को चलाते रहते हैं तो अराजकता की व्यवस्था ना हो एक अच्छा और सुदृढ़ संकल्प चरित्रवान राजा बने तो उससे पूरे राष्ट्र की व्यवस्था ठीक रहती है तो कहते हैं ये चार वर्ण जो है ये सब अपने अपनी व्यवस्था से चलते हैं और आगे कहते हैं अब मनु जी का धर्मशास्त्र कौन सी स्थिति में है इसका विचार करना चाहिए जैसे ग्वालिये लोग दूध में पानी डालकर उस दूध को बढ़ाते हैं और मोल लेने वाले को फंसाते इसी उसी प्रकार मानव धर्मशास्त्र की अवस्था हुई है स्वामी जी कहते हैं कि मनु जी का धर्मशास्त्र है तो बहुत अच्छा था भी बहुत अच्छा लेकिन बाद में जैसे कि मनुष्य की एक स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है कि किसी भी चीज को वो शुद्ध नहीं रहने देता है कुछ समय तक तो वो उसको लगता है कि हाँ अच्छा है लेकिन बाद में कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ वो ऐसी छेड़छाड़ करता है उस शास्त्र से कि उस शास्त्र का स्वरूप ही बदल जाता है तो जैसे कि हमारे आर्थ ग्रंथों के साथ, साथ में हुआ है और जैसे पुराण आदि ग्रंथों के साथ में जो एक प्रकार से अन्याय या जो उसमें इस तरह के श्लोक डाले गए तो उसका जो शुद्ध स्वरूप था वो छिप गया तो इसी तरह मनुस्मृति के साथ भी हुआ है तो मनुस्मृति में भी जो कुछ लिखा है उसको एक एक अक्षर सत्य मानना ये ठीक नहीं होगा क्योंकि जो कुछ लिखा गया है जो मनु जी ने लिखा था वो तो ठीक है लेकिन बहुत कुछ मनुजी के नाम से लिख दिया गया है वहां पर श्लोकों को बना बना करके तो कहते हैं कि ऐसी स्थिति में जो पंडित होते हैं यानी जो कहते हैं कि अंध परंपरा के जो पोषक होते हैं वो तो कहते हैं कि जो कुछ मनुस्मृति में लिखा है चाहे कैसा भी लिखा है वो सब ठीक है अब सब ठीक ठीक कैसे हो सकता है सब ठीक तब ठीक हो सकता है कि जब उसकी विश्वसनीयता हो लेकिन आप देखेंगे कि वेद को छोड़कर के जितने भी हमारे शास्त्र भारत में हुए हैं उनमें कहीना कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं कुछ मिलावट का संकेत मिलता है तो स्वामी जी कहते हैं कि परंतु वो इस तरह का विचार नहीं करते पंडित जी कहते हैं कि बस मनुस्मृति बहुत अच्छी है और उसमें ये लिखा है वो लिखा है और फिर उसमें से मांसाहार तक का विधान निकाल देते हैं पुरानी मनुस्मृति अगर आप पढ़ेंगे कुल्लूक भट्ट की उसमें स्वामी जी ने कुछ देखा होगा तो स्वामी जी तो उसको उल्लूक भट्ट बोलते थे कि ये कुल्लूक नहीं है उल्लूक भट्ट है क्योंकि उसने सब तरह से उसकी व्याख्या कर डाली तो उसमें मांसाहार का भी मिल जाता है मांस खाना धर्म स्त्रह की बातें भी उसमें बहुत सारी मिल जाती है कुछ बातें ऐसी मिलती हैं कि प्रसंग नहीं बैठता है और प्रसंग विरुद्ध बातें हैं तो स्वामी जी कहते हैं कि ऐसे ऐसे जो विद्वान लोग हैं वो ऐसे फंसाते जैसे ग्वाले क्या करते हैं पानी में दूध डालते हैं या दूध में पानी डालते हैं कुछ ना कुछ तो करते ही है ना कहते हैं कि एक दूधिया जो है वो रोज किसी कॉलोनी में दूध देने जाया करता था तो काफी दिन हो गए तो उसको लगा कि कि ये दूध में पानी मिला के लाता है जिसके वहां देता था तो उसको कई बार कहा कि तू दूध में पानी के क्यों लाता है बढ़िया दूध मिलाता हूं दूध में पानी नहीं मिलाता हूं पानी में दूध मिलाता हूं मतलब पानी की मात्रा अधिक है और दूध की मात्रा कम है तो ऐसे ऐसे तर्क जैसे ये व्यापार वाले खोज करके और अपने आप को एक अच्छा व्यवहार कुशल सिद्ध करते हैं तो ऐसे ही शास्त्रों के नाम पर, पर शास्त्रों की परंपरा पर शास्त्रों के नाम पर कुछ भी चला देते हैं और कह देते हैं कि हमारे शास्त्र में लिखा है मंत्र बना लेते हैं अब जैसे अरविंद वाले जो हैं, इन्होंने अरविंद ने तो एक ईश्वर की उपासना की उन्होंने उपासना की विधि बताई उस पर जोर दिया लेकिन वो अरविंदाय नमा अरविंदाय नमा रटते रहते हैं जैसा मैंने सुना है उनकी पुस्तक है तो पीछे कुछ मंत्र लिखे हुए हैं ओम अरविंदाय नमा ओम ये नमा तो सुनाने वाले कहते हैं कि बस वो उन मंत्रों को रटते हैं उन मंत्रों का जाप करते हैं उन मंत्रों को बोलते रहते हैं अब होता क्या है कि, कि कहने वाला कुछ कह जाता है हम कहने वाले कोई पकड़ लेते हैं हम कहने वाले कोई पकड़ लेते हैं अब, अब जैसे आर्य समाज में भी कोई कहे कि दयानंद ने जो कुछ कहा उसकी ओर तो उसका ध्यान नहीं रहा तो दयानंद दयानंद करता रहे तो दयानंद को हमने पकड़ लिया पर दयानंद ने जो कुछ कहा उसको हमने छोड़ा या उसको हम छोड़ते हैं तो वो तो वो एक प्रकार से अंधपरम्परा से ही लगती है तो इसी तरह से सभी शास्त्रों के साथ में ये जो जोर जबरदस्ती की गई कि उनको विचारों को शुद्ध रूप में नहीं रहने दिया उनको दयनीय बना दिया और वो भी प्रमाण के द्वारा परीक्षा करने योग्य हो गए तो आगे क्या कहते हैं कहते हैं ये इसी तरह से फंसाते हैं ये वे वसुधा भगवान मनु के नहीं है यानी जो बहुत से दुष्ट क्षेत्र श्लोक हैं वे भगवान मनु के नहीं है यदि कोई कहे कि कैसे तो इसका प्रमाण यह है कि एक दर इन श्लोकों को मनुस्मृति की पद्धति से मिलाकर देखने से भी श्लोक सर्वता आयुक्त दिखते हैं स्वामी कहते हैं इसका प्रमाण इस तरह से हम देख सकते हैं कि इन श्लोकों को मनुस्मृति के श्लोकों की जो पद्धति है जो शैली है और जो बाद में श्लोक मिलाए गए हैं तो प्रसंग विरुद्ध है विधान विरुद्ध है अवैधिक है तो इस तरह से कई प्रकार से जब हम उन श्लोकों को छेड़ेंगे उन श्लोकों को साथ में जोड़ करके देखेंगे तो ऐसा लगता है कि जैसे प्रसंग टूट जाता है और ऐसा भी लगता है कि कि समाज में इस तरह की व्यवस्था चलनी असंभव है तो ऐसे ऐसे कई श्लोक आपको मनुस्मृति मिल जाएंगे जैसे कि हमारे आदरणीय डॉक्टर सुरेंद्र जी ने इस पे बहुत अच्छा काम किया तो उसमें उन्होंने एक तो शुद्ध मनुस्मृति निकाल दी अलग से चाहे तो कोई उसको भी पढ़ सकता है और एक ये जिसमें शुद्ध अशुद्ध दोनों है तो दोनों को मिलाकर के भी कोई व्यक्ति अपना निष्कर्ष निकाल सकता है कि वैदिक कितना है और अवैध कितना है तो स्वामी जी कहते हैं कि इस इस प्रक्रिया से पता लग जाता है कि वो श्लोक मनुस्मृति के नहीं है किसी और के बनाए हुए हैं मनु सदृश श्रेष्ठ पुरुष के ग्रंथ में अपने स्वार्थ साधन के लिए चाहे जैसे वचनों को डालना बिल्कुल नीचता दिखलाना है स्वामी जी कहते हैं कि मनु जो एक श्रेष्ठ पुरुष हुआ है एक विधि वेतता हुआ है कानून का जानने वाला हुआ है और जिसके कानून कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप में सारे विश्व में चलते हैं उसके हिसाब से व्यवस्थाएं होती हैं, तो ऐसे श्रेष्ठ महान पुरुष के नाम से और उसमें ऐसे घटिया घटिया भावों को जोड़ करके और श्लोकबद्ध कर देना और उनको डाल देना कहते हैं कि ये एक प्रकार से उस पुरुष का ही अपमान है और ये अच्छा कार्य नहीं है क्योंकि हमने उस श्रेष्ठ पुरुष के नाम से डाल दिए अगर डालना ही है या कुछ करना है तो अपना अलग से आप कुछ बना दीजिए लेकिन वो सोचते हैं समाज उसको तो मान्यता देगा नहीं समाज उसको मानता देगा जिनका नाम है और आज आजकल भी लोग ऐसे कर देते होंगे कई बार कि किसी अच्छे विद्वान के नाम से कोई लेख निकाल दिया या कोई पुस्तक लिख दी और वो विद्वान मान लो अब है नहीं तो लोग सोचते हैं कि हाँ ये तो इसी की होगी जिसने लिखी है उसी की है उसने कोई उद्दण भी नहीं दिया कि मैंने वहां से लिया है वहां से लिया है वहां से लिया है तो परिणाम ऐसी धोखेबाजी चलती रहती है। मैं नाम नहीं लेता एक दो व्यक्तियों ने ऐसा किया है नाम इसलिए नहीं लेता नहीं तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगी थोड़ी <laughs> तो कहते हैं कि इस तरह से वचनों को डालना दिखलाना अच्छा नहीं है निचता है अनुभूति स्वामी नाम का को कोई महान पंडित था स्वामी जी का अपने जीवन काल में बहुत से व्यक्तियों से बहुत से पंडितों से विद्वानों से विचारकों से साक्षार्थ हुआ तो उसमें कई तो ऐसे थे जो स्वामी जी के मंतव्य को बिना की उन्होंने स्वीकार कर लिया और वो सत्य के के निकट आकर के स्वामी जी के प्रति इतनी उन्होंने श्रद्धा उत्पन्न की कि स्वामी जी के ही जीवन भर बने रहे लेकिन कई ऐसे थे जो केवल शास्त्र शास्त्र पटु तो थे लेकिन चरित्र पटु नहीं थे तो स्वामी जी एक उदाहरण देते हैं कि जैसे स्वामी जी का ही हो रहा होगा शास्त्र स्वामी जी का हो रहा होगा या किसी और के साथ में हो रहा होगा तो दो व्यक्तियों के बीच में शास्थ चल रहा था तो एक बूढ़ा व्याकरण का पंडित था दांत तो थे नहीं और बुढ़ापे में दांत गिरी जाते हैं प्रहय करके कईयों के नहीं भी गिरते लेकिन अधिकांश गिर जाते हैं तो कहते हैं कि शास्थ करते करते उसके अंदर से पुंसु शब्द निकल गया पुंसु क्या निकल गया पुंसु निकल गया और शुद्ध क्या है पुंसु है तो पुंगसु निकल गया तो जो दूसरे जो व्याकरण के जानने वाले थे उन्होंने कहा कि महाराज आपके मुख से ये पुंगशु तो अशुद्ध निकल गया है बोले नहीं अशुद्ध तो कैसे निकल गया है शुद्ध है और रात भर में एक नए व्याकरण की रचना कर डाली और पुंग कर दिया देखो पुंसु सबसे सिद्ध है तो ये ये क्या है ये शास्त्र का दोष नहीं है शास्त्र तो बहुत अच्छा है कोई भी शास्त्र व्याकरण है कि दर्शन है कि उपनिषद है शास्त्र तो अनुभवी लोगों के लिखे हुए वो एक अनुभव है उनकी एक जो बुद्धि की जो बहुत ऊंची स्थिति है वो सास से झलकती है लेकिन ये जो सास पड़े होते हैं लेकिन अपने अपने अहंकार को जिताने के लिए वो व्यक्ति गलत आचरण से भी वो उस सत्य को दबाने की कोशिश करता है तो स्वामी जी कहते हैं कि ऐसे उन्होंने किया कि अनुभूति स्वामी ने उनके बुढ़ापे के कारण से पुंसु इस प्रयोग के स्थान में पुंशु ऐसा अशुद्ध प्रयोग निकला अब उसी की उपपत्ति कर पंडित लोग दिखाते हैं कि वो शुद्धि है अब जब ये अशुद्ध ही है लेकिन फिर भी उनके जो अनुयायी हैं वो पुंसु की सिद्धि को ये मान चलते हैं कि यही ठीक है पुंसु गलत है तो ऐसा मान करके वो दिखाते और मूढ़ लोगों की रीति कुछ कुछ कवों के समान है कौए को किसी जानवर के व्रण झट दिखाई दे जाते हैं स्वामी जी कहते हैं कि जो नासमझ होते हैं उनको ठीक से समझ नहीं होती है कि शास्त्र के साथ में कैसा व्यवहार करना चाहिए तो वो लोग कौओ के समान हो जाते हैं अब कौआ क्या करता है कि जैसे कौआ है और भी है गीत वगैरह भी होते हैं लेकिन कौआ भी क्या करता है कि जैसे कोई मालीय जानवर घायल पड़ा हुआ है और मक्खियां भी ऐसी करती हैं मक्खियां कोई पीछे नहीं है कौए से तो मक्खियां जैसे आपके या मेरे हाथ में कहीं घाव हो गया है अगर खुला हुआ है तो वहीं आके बैठेंगी फिर आप भगाओगे फिर वहीं आके बैठेंगी फिर भगाओगे फिर वहीं आके उनका वही व्यायाम चलता रहता है तो फिर क्या करते हैं फिर वो जैसे जैसे पट्टी बांध करके उसको हम बचाते हैं घाव को क्योंकि वो छेद कर देती है उसमें बार बार वो चुप है ना अपने पैर वो छेद हो जाता है तो उसको कष्ट होता है कौ भी ऐसी करते हैं कोई जानवर घायल पड़ा है अधमरा पड़ा है तो जहां पर उसका व्रण रहता है घाव रहता है उसी पर बार बार चोच मार मार करके उसको ऐसे मैंने कई जगह देखा जैसे गाय को, को भी ऐसे मारते रहते चोच ये तो एक गाय को भी परेशान कर देते हैं या जैसे उनकी जेर निकली हुई है और कोई गौशाला मालो है नहीं तो जेर को इस तरह से खींच खींच करके और देखते भी जाएंगे कोई देख तो नहीं रहा है ऐसे ऐसे देखते भी रहेंगे और चोच भी मारते रहेंगे तो कहते हैं ये जो स्त्री के जो विचार वाले जो विद्वान हैं उनकी दशा कुछ ऐसी ही बन जाती है जबकि पूर्ण विद्या उसको कहा जाता है जब व्यक्ति के जीवन में यमनियमों का भी चमत्कार दिखता हो आचरण उसका अच्छा हो तो विद्या शोभा पा देती जैसे जैसे जैसे कहते ना कि विधवा स्त्री अगर सोना और उसका आभूषण या उसके जेवर वगैरा पहन ले माथे पे बिंदी लगा ले तो विधवा स्त्री को शोभा नहीं देता है लेकिन अगर सौभाग्यवती स्त्री है और पहनती है तो उससे उसकी शोभा दुगनी हो जाती है तो ऐसे ही यहां पर भी है जब विद्वान लोग योगाभ्यास में रुचि लेते हैं ईश्वर के प्रति श्रद्धा आस्था विश्वास और निष्ठा रखते हैं तो उस विद्वान की उस शास्त्र के कारण तो से शोभा बढ़ी जाती है आचरण के कारण से और दुग्नी शोभा उसकी बढ़ जाती है तो कहते हैं कि कुछ लोग इसी तरह के होते हैं जो इन पर ध्यान नहीं देते परंतु उन्हीं जानवरों के अच्छे शुद्ध भाग नहीं दिखते स्वामी जी कहते हैं कि कऊ को जो जानवरों के अच्छे भाग हैं वो नहीं दिखते वो वो दिखते हैं घाव दिखते हैं वहीं पे जाके चोंच मारेगा खट्ट से कहे एकदम ऐसे ले जाएगा मांस तो कहते हैं कि इस तरह से जो लोग हैं वो भी ऐसे करते हैं उनको अशुद्धियां झट दिखाई देने लगती है हमारे पंडित भाइयों का स्वभाव इन दिनों बहुत बिगड़ गया है अभी आज से लगभग पौने 200 वर्ष पहले की बात होगी कि पंडितों का स्वभाव कितना बिगड़ा होगा राज कितना बिगड़ा है आज की तो कल्पना ही, ही कर सकते हैं तो ये जो केवल शब्दार्थ संबंध को जानने वाले होते हैं वो शास्त्री ही अपना जीवन मानते शास्त्र कहते हैं शास्त्री हमारा जीवन है।, है अच्छा है शास्त्र का अभ्यास शास्त्र के प्रति निष्ठा विश्वास होना ही चाहिए लेकिन शास्त्र के साथ साथ शास्त्र जो कुछ कहता है उसका भी हमारे जीवन में प्रभाव आए तो कहते हैं जब ये नहीं होता है तो फिर क्या होता है कि हमारा स्वभाव हम उस स्वभाव से अलग हट करके हम दूसरे स्वभाव में चले जाते हैं इससे हमारा स्वभाव बिगड़ जाता है हमारा स्वभाव क्या है हमारा स्वभाव है निर्विकार तदा दृष्टि स्वरूपे अपने स्वरूप में ठहर जाना उस समय कोई बाहर की स्थिति मान अपमान हानि लाभ सुख दुख उसको प्रभावित नहीं करते जब वो स्वयं में स्थित होता है हम क्या करते हैं हम कभी क्रोध में स्थित होते हैं कभी उसमें स्थित होते हैं कभी मिठाई में स्थित होते हैं कभी किसी और में स्थित हो जाते हैं कभी अहंकार में स्थित हो जाते हैं स्वस्थ नहीं होते स्वस्थ होना बड़ी कला है और ये आदमी जब चाहे तब कर सकता आप हम सब सभी कर सकते हैं केवल थोड़ा सा विचार करने की आवश्यकता है तो ये जो इस तरह के जो विद्वान लोग होते हैं वे स्वस्थ नहीं होते और परिभाषा पर देखा जाए तो स्वस्थ की यही है जो अपने में स्वस्थ मिलने स्वस्था, जो अपने आप में ठहरा हुआ है वो स्वस्थ है तो मानसिक रूप से भी आदमी स्वस्थ होता है शाही रूप से स्वस्थ होता है लेकिन वास्तविक उसका स्वस्थ होना क्या है कि अपने स्वरूप में स्वस्थ रहे वो व्यक्ति निश्चित रूप से आचरणवान होगा ही तो आज ये विषय यही रखते हैं अब शांति पाठ दे शांतिरंतर